नहीं कदमों के भी निशान दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ जाने हैं वो जब उनकी यादें आए होटों पर यादें जाके फिर न आने वाले जाने चले जाते हैं कहा दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं ये बिरहा की मुस्काते चलते फिरते आते जाते ऐसे आने जाने वाले जाने चले जाते हैं कहा दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहा हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार तो साहब एक और हफ़्ता एक और नई बात एक और शुरुआत मगर जैसा कि हर बार होता है ना, मैं हर बार की बातें जब शुरू करता हूँ तो उसके पहले उसके आसपास हुई कुछ न कुछ घटनाएँ मुझे आपसे बात करने के लिए विषय दे देती हैं अब बार भी ऐसा ही कुछ हुआ और मगर उन उसके साथ में जो हुआ ना उसके साथ में कुछ मेरे अपने विचार जो पहले से मेरे मन में बने हुए थे वो भी सामने आ गए तो चलिए आज की बात सीधे शुरू करता हूँ तो साहब सीधी बात कुछ मिलावट नहीं उसमें आपको बताऊँ आज आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे मतलब ये मत कहिए कि हम तो अभी ही बूढ़े हैं जी नहीं जब तक आप कुछ कर सकने में अपने लिए सक्षम हैं जब तक आप कोई नई बात सोचते रहते हैं जब तक आप कोई नया काम करते रहते हैं जब तक आप कोई नई चीज़ ढूंढते रहते हैं जब तक आप कुछ भी नया करते रहते हैं तब तक आप बूढ़े तो नहीं हुए हैं और सच बात यह है कि बुढ़ापा कोई उम्र नहीं है बुढ़ापा एक मनह स्थिति है ये मेरा विचार है यूँ तो सफ़ेद बाल लोग कहते हैं बुढ़ापे की निशानी है चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियाँ वो बुढ़ापे की निशानी है आँखों की कमज़ोरी कानों से कम सुनाई देना चलने की ताकत में कमी आना ये सब चीज़ें बुढ़ापे की निशानियाँ कही जाती हैं नहीं साहब मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती हैं तो इनको उसकी निशानी क्यों माना जाए जो मनुष्य की एक मन स्थिति होती है तो साहब हम वहां से बात शुरू करते हैं यह बताइए कि आपके हिसाब से जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए अब साहब ये सवाल मेरा जो है ना ये अपने आप नहीं आया ये सवाल बहुत से लोगों की बातों को सुनकर आया वो बातें क्या थीं मैंने अक्सर लोगों को पिछले कुछ दिनों में ये कहते हुए सुना कि साहब लोग बूढ़ों का सम्मान नहीं करते तो सवाल ये है कि जब वे ये कहते हैं बूढ़ों का सम्मान नहीं करते तो यहाँ पर उनके मन में कौन से बूढ़े हैं कौन से वे लोग हैं जिनको कि वे एजेंट कह रहे हैं चलिए मैं बूढ़ा शब्द ही हटा दे रहा हूँ जिनको वो एजेंड कह रहे हैं वो कौन से लोग हैं तो साहब अब बात यहाँ पर आके टिक गई कि भैया वो कौन से लोग हैं जिनको हम एजेंड कहकर सम्मान देने की बात कर रहे हैं तो अब इस पे बहुत से लोगों ने अपने अपने जवाब दिए जब मैंने इस सवाल को अपने दोस्तों के बीच उठाया मगर उसमें एक सबसे बढ़िया जवाब जो मेरे को समझ में आया वो ये था कि देखिए जिस व्यक्ति में भी कुछ ऐसे अक्षमता प्रतीत होने लगते यानी उसको खुद को लगने लगता है कि साहब मुझसे ये नहीं हो पाएगा उस नजरिए से वो एजेड हो जाता है हम हम सभी लोग हम सभी लोग कभी ना कभी किसी ना किसी समय किसी एक चीज़ के बारे में कह देते हैं ये मुझसे अब ना होगा अब वो चीज़ क्या होती है देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम बोलते हैं कि साहब हमसे अब गणित नहीं सीखा जा सकता तो इसका मतलब गणित सीखने के नज़रिए से हम एजेड हो गए कभी हम बोलते हैं हमसे भैया अब पहाड़ पे नहीं चढ़ा जाता तो साहब पहाड़ पे चढ़ने के मामले में आप एजेड हो गए मगर वही व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ने के मामले में तो एजेड होता है मगर जब बात गाना गाने की आती है तो वो बिल्कुल नहीं एजेड होता बढ़िया से गाता है कभी मुकेश की आवाज़ में और कभी किशोर कुमार की आवाज़ में और कभी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मैं इन लोगों की बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इन्हीं के नाम याद आ रहे हैं आज कही आपकी ज़ुबी नोटियाल की, की आवाज़ में तो मैं मुश्किल ये है कि मुझे ज़ुबीन नोटियाल की आवाज़ कैसी है वही नहीं मालूम है तो इसलिए सब मैं इन लोगों के उदाहरण दे रहा हूँ बुरा मत मानिएगा मेरी इस बात का क्योंकि ये गायकों की आवाज़ पहचानने के मामले में मैं एजेड हो चुका हूँ मैं उन लोगों की आवाज़ें तो पहचान लेता हूँ जिनके गाने मैं अक्सर सुना करता था मगर जिनके गाने मुझे सड़क चलते सुनाई पड़ते हैं मैं उसको नहीं पहचान पाता मैं एजेड हूँ उस मामले में मैं सचमुच में बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैं ये तो मेरी बात है बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि साहब हमसे अब वो एयरपोर्ट की लंबी लम्बी दूरी या रेलवे प्लेटफार्म की वो ऊंचे-ऊंचे सीढ़ियाँ अब हमसे नहीं चढ़ी जाती ठीक है साहब तो उस लिहाज से एजेड हो गए तो मेरा सवाल ये था कि आखिरकार जब आपको ये लगता है कि साहब लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करें तो इसकी बात जब उठी तो वो यूँ उठी कि लोगों ने कहा कि साहब अब लोग एजड लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो सवाल ये उठा कि एजेड लोगों के साथ अच्छा व्यवहार की डेफिनेशन क्या है वो क्या चीज़ है जिसको ये कहा जाए कि भैया ये एजेड लोगों के साथ अच्छा व्यवहार है मैंने बहुत सोचा इस बारे में तो मुझे तो इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब समझ में आया हर व्यक्ति जब कहता है कि एजेड लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए तो इसका मतलब यह है कि वो उसके अपेक्षा में कुछ एक सर्टेन व्यवहार का मानदंड है और वो उस मानदंड की अपेक्षा कर रहा है उसके पालन किए जाने की तो अगर वो मानदंड का पालन होता है तो वो कहता है कि साहब अच्छा व्यवहार है मानदंड का पालन नहीं होता है तो वो अच्छा व्यवहार नहीं है मगर सच बात यह है कि मानदंड का व्यवहार तो हर एक के साथ में अलग अलग हो सकता है हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है मसलन मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जब मुझको कोई मैं रेलवे के टिकट खरीदने के लिए जाऊँ तो साहब मुझे लाइन में प्रायोरिटी मिले क्यों क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी उम्र ज़्यादा है मेरे बाल सफ़ेद हैं चेहरे पर झुर्रियां हैं तो मुझे इन लोगों से आगे जगह मिलनी चाहिए क्योंकि शायद इसका ये सिंबल इस बात का है कि मैं थक जल्दी जाता हूँ या मैं ये उम्मीद करने लगूँ कि साहब सिटी बस में जब मैं चढ़ूँगा तो मुझे लोग उठ के सीट दे देंगे तो अब सवाल ये उठता है कि ये तो मेरी अपेक्षा है हम में से ही कुछ लोग अपने आप को इतना सक्षम समझते हैं कि उनको ये मालूम है कि भाई अगर सीट उनको ऑफर भी की जाएगी तो वो मना कर देंगे नहीं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए मैं ठीक हूँ तो अब ये बात उठी कि इसका मतलब ये तो फिर एक सब्जेक्टिव बात हो गई कि भाई कौन किसको जगह देगा कौन किसको जगह नहीं देगा कौन कैसा व्यवहार करेगा तो एक कोई स्टैंडर्ड व्यवहार होना चाहिए तो साहब अब जब इस पर बात सोची गई तो एक ये बात कहीं मैंने पढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी उन्होंने कहा कि आप जब भी एजेड व्यक्ति के साथ व्यवहार करने की या बात करने की बात आती है तो उसके साथ में वही व्यवहार करिए वही बात करिए जो आप उस मतलब तो उस आयु में पहुंचने पर या उस परिस्थिति में होने पर अपने लिए अपेक्षा करते हो मेरी बात आशा है कि मैं अपनी बात सही तरह से कह पा रहा हूं कि भाई जो आप दूसरों से चाहते हैं कि वे करें वही बात आप उस सामने वाले व्यक्ति के लिए करेंगे तो वो सामने वाला व्यक्ति यह नहीं कह पाएगा कि साहब मेरे साथ वह व्यवहार नहीं किया गया जो एजेड व्यक्तियों के साथ किया जाना चाहिए था अब आपको एक उदाहरण देता हूं हम अपने गुरु जी का यानी जो हमारे टीचर थे अध्यापक थे जब भी कभी वे यानी हमारे बड़े हो जाने के बाद भी हम ये बात बता रहे हैं कि हम लोग बड़े हो गए तो गुरुजी वृद्ध हो गए ऑब्वियसली वो हमसे बड़े थे उम्र में तो अब वो एजेड थे और हम काम करने वाली आयु में आ गए तो जब भी गुरु गुरुजन हमको सड़क पर मिलते थे या हमसे कहीं उनकी मुलाकात होती थी तो हम उनके पैर छुआ करते थे अब हम ये अपेक्षा करते हैं कि जब हम गुरु होने के नाते यदि किसी व्यक्ति से मिलें तो जो हमारा छात्र था कभी वो हमारे पैर छुए मगर वो शायद पैर छूता नहीं क्योंकि उसको वो जिस कल्चर या परिप्रेक्ष्य में पढ़ा है वो उसके लिए हाथ मिलाना या हलो कहना या हाय कहना या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग किसी तरह से आपके साथ बात करना वो उसके लिए महत्वपूर्ण है मगर आप कहते हैं कि साहब जो आज का आज मतलब जो आज की जनरेशन है वो हमको वो सम्मान नहीं देती जो हम दिया करते थे यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी अपेक्षा तो है वो कि जो आप करते थे वो आपके साथ में किया जाए मगर वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तो क्या हुआ इसका मतलब कि आपको क्या वो नहीं करना चाहिए था जो आपने अपने समय में किया नहीं साहब मेरा ख्याल है कि ऐसी बात मेरे हिसाब से सही नहीं है आपने अपने हिसाब से वह किया जो आपको कर, लगा ठीक हो सकता है कि आपके गुरुजी जब अपने गुरु से मिलते हों तो वो दंडवत प्रणाम करते हों आपने केवल झुककर उनके घुटने छू लिए तो उनको लगता होगा कि ये भी सम्मान उचित नहीं है आप साहब सवाल यह उठा कि मैंने ही आपको सजेशन दिया मतलब आपको एक सॉल्यूशन दिया और मैंने ही आपको उस सॉल्यूशन में एक समस्या बता दी तो इसलिए केवल बताई है कि यह तो मेरा विचार था आप अपना विचार क्या रखते हैं इसके बारे में अब आपको सोचना होगा अब मैं आपको इसके एक कदम आगे चलता हूं देखिए साहब क्या होता है कि जब हमसे ये जब हम सुनते हैं कि समाज में ये कहा जा रहा है कि आज की जेनरेशन वो सम्मान नहीं दे रही है या वो मान नहीं दे रही है या वो आ, ये कहा जाए या वो नहीं कर रही है जो उसे करना चाहिए तो हमें अटपटा लगता है हम क्योंकि हम अपने आप को समझते हैं कि इसका मतलब हमने भी वो नहीं किया तो सच बात ये है कि कभी कभी ऐसा सोचने पर हमें लगता है कि हाँ सचमुच हमने वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए था यानी कि हमने जो हमसे अपेक्षा की जा रही थी वो नहीं पूरी की तो अगर जो हमें उसी वक्त जब हम कुछ कर रहे थे अगर हमें किसी ने बता दिया होता कि भाई साहब आपने फलाने काम जो थे उसके स्टैंडर्ड जो सात पर पहुंचना चाहिए था आप स्टैंडर्ड तीन तक ही पहुंचे आपको अभी चार यूनिट स्टैंडर्ड और आगे बढ़ना चाहिए था तो हमें लगता है कि शायद हमें अगर उस वक्त बता दिया गया होता तो हम ठीक कर लेते हम तो कर ही रहे थे भाई तीन यूनिट तक तो हमने काम किया ही अगर आप बता देते तो हम चार यूनिट अगर सक्षम होते तो और काम कर देते बताया नहीं गया तो साहब हम कर नहीं पाए अब सवाल उठता है कि ये किस चीज को जन्म देता है ये जन्म देता है रिग्रेट को यानी पछतावे को मसलन आपको एक उदाहरण दे रहा हूं माता पिता वृद्ध हो, हो जाते हैं तो क्या होता है अक्सर कोई ना कोई रोग जरा व्याधि घेर लेती है अब मान लीजिए कि ऐसा हो गया कि माता पिता को मैं अपने उदाहरण से आपको बता रहा हूँ उनको डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर जो कि आजकल जो हम लोगों को हो गया है जब हमारे माता पिता को ऐसा हुआ तो हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने कहा कि अरे शुगर बंद करो भाई अरे नमक तेल तली हुई चीज़ें बंद करो भाई और हम कभी कभी उस बात को इतनी कटुता से कहने लगे कि मतलब सामने वाला जो हमको कहते वक्त उतना अटवटा नहीं लगा मगर सामने वाले को कैसा बुरा लगा होगा वो अब हम समझ पाते हैं जब हमसे मना किया जाता है कि आप मीठा कम खाइए आप नमक तेल कम खाइए आप तली भुनी चीजों के बजाय खीरा ककड़ी खाइए हमें अब समझ में आ रहा है कि उनसे जो हम कहते थे वो कितना गलत था अरे भाई उनके आयु उस वक्त वो पूरी हो चली थी मगर हमें तो पता नहीं था हम तो सोच रहे थे कि अभी ये लंबे समय तक चलेंगे तो हमने उनको जो मानसिक क्लेश कष्ट जो दिया वो कष्ट अब हम पा रहे हैं अब यह बताइए कि अगर जो आपको मौका मिलेगा मान लीजिए कि आपको ऐसा कहा जाए कि साहब एक बार पुनः आप वापस जा सकते हैं यानी उम्र के उस दौर में आप वापस पहुंच सकते हैं तो आप क्या करेंगे आप कैसा व्यवहार करते उनके साथ साहब हमें लगता है कि हम में से हर एक व्यक्ति अपने व्यवहार में कुछ ना कुछ आप ये तो शायद कभी ना कहेंगे कि साहब मैं वही व्यवहार करता जो मैंने किया था मैं वही व्यवहार रिपीट करता शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ऐसा कहेगा केवल माता पिता के साथ व्यवहार के मामले में नहीं बाकी बहुत सी चीजों के बारे में आप ये बात कहेंगे मगर अभी मेरा फोकस सिर्फ ये है कि माता पिता या जो आपसे बड़े थे उनके साथ में जो आपने व्यवहार किया वो व्यवहार में क्या कुछ परिवर्तन आएगा यदि आपको वापस दोबारा भेजा जाए मैं अपने बारे में आपको बता सकता हूं साहब हाँ मेरा व्यवहार तो डेफिनेटली बदल जाएगा और मुझे लगता है कि उस व्यवहार के बदलने के पीछे कारण ये नहीं होगा कि मुझे पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है बल्कि उसके उसका कारण ये होगा कि मुझे पता है कि देखिए हर व्यक्ति हर चीज़ का एक अंत होना है और मुझको पता है कि जीवन का कौन सा पद अब अंत के निकट है तो वहाँ पर यदि मैं अपने व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन कर दूँ तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा मैं यहां पर बताना ये चाहता हूं कि मैंने शायद पहले भी एक बार कही थी ये बात टाइम लिनियर होता है यानी जो एक बार बीत गया आप वहां वापस नहीं जा सकते यही समय अगर सर्कुलर होता यानी चक्रिय होता यानी आप समय में किसी भी एक स्थान से कूद के दूसरे स्थान पर पहुंच सकते होते तो शायद आपको ये जो आपके मन में आज पछतावा है इस पर सुधार की गुंजाइश होती तो अब साहब जैसे आजकल हर विभाग में हर जगह पर कहा जाता है कि भाई अगर आप डिसटिस्फाइड हैं अगर आप असंतुष्ट हैं तो अपने असंतोष को या अपने डिससेटिस्फैक्शन को व्यक्त कर दीजिए तो मैं साहब भगवान के विभाग से ये कहना चाहूँगा कि भाई आप जो है समय को अगर कर सकते हो तो अब देखिए यहाँ कर सकते हो कि बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई हर दफ्तर में जैसे आप बैंक में कहिए कि साहब फलानी चीज़ करनी है तो सब लोग बोलते हैं भाई चेयरमैन कर दे तो कर दे तो अब हमको ये कहना है कि भाई हमारे चेयरमैन की भी कुछ सीमाएँ हैं तो चेयरमैन साहब जो थे उन वो भी कुछ तो कर सकते थे मगर कुछ नहीं भी कर सकते थे अब चेयरमैन हैं तो वो तो ये तो कभी ना कहेंगे कि साहब हम नहीं कर सकते थे वो तो नहीं कहेंगे अगर वो नहीं कहेंगे तो क्योंकि कहना ये कहना कि मुझसे नहीं होगा ये उनको बड़ा अपना अपने लिए अपमानजनक लगेगा कह रहे यार हम ये हम ये, इनका इतना सा काम भी नहीं कर सकते तो उसी तरह से भगवान के लिए भी अग, हम ये तो नहीं कहते कि भगवान के भी चेयरमैन जैसे हैं मगर हम उसी सिमिली को सामने लेते हुए हम ये कह रहे हैं कि भगवान अगर आपसे हो सके तो साहब इस समय की गति को चक्रिय कर दीजिए आप चक्रिय कर दीजिए और फिर देखिए कि मनुष्य के अंदर कितना सुधार हो जाए यानी कि वो अपनी गलतियों को सुधारने अब यही तो कहते हैं भाई गलती करो तो उसको सुधार लो तो आपके पाप धुल जाएंगे आप देखिए आपका नरक तो खाली हो जाएगा भाई साहब हमसे आप सुन लीजिए ये हम भी आपको एक सलाह मशवरा दे रहे हैं कि एक बार अगर आप हमको ये मौका दे दीजिए कि हम अपनी गलती के सुधार के लिए यानी समय में वापस जाएं, अपनी गलती अपने व्यवहार को सुधार लें और सुधार के फिर वापस आ जाएं, तो भाई साहब हम अपने जीने की उम्र बढ़ाना नहीं चाहते मगर हम अपनी गलतियों को ठीक करना चाहते समय को चक्रिय बनाकर हमसे आप गलतियाँ ठीक करवा लीजिए तो साहब ये एक हमारा सुझाव है तो ये बातें हमारे दिमाग में आई पिछले हफ्ते तो हमने सोचा कि चलो यार आपसे इस बारे में बात करते हैं और बात करके कुछ तो निकलेगा क्योंकि आप भी तो इस बारे में आप कुछ अपनी बात कहेंगे तो कहिए साहब अच्छा हाँ अभी तो वो एक चीज़ गड़बड़ हो गई वो पिछले हफ्ते की बातों में हमने एक गाना जो आपको दिया था ना वो गाना आ, आ, हमारे रेगुलर जो जवाब देने वाले हैं उसमें से कुछ लोग पहचान पाए कुछ लोग नहीं पहचान पाए पहचानने वालों में तो अपने रेगुलर पहचानने वाले प्रीति जी थी उन्होंने पहचान लिया धर्मेंद्र जी थे उन्होंने पहचान लिया वो था फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरी मेरी एक, एक हजारों एक में बहना है हम भी वापस जा कर वो गोवा में जो गलतियां की हैं वो वापस ठीक करना चाहेंगे कि बेचारे <laughs> कस्टमर थे उनसे हमने पानी मांग लिया था कि भाई दो पानी प्लेन नॉर्मल ला के दे दीजिए प्लीज जल्दी से और उनसे माफी मांग लेंगे और कहेंगे सो सॉरी तो चलिए साहब ये तो बात हुई हमारे पिछले हफ्ते की और इस हफ्ते का गीत आप पहचानिए ये रहा इस हफ़्ते का गीत आप मुझे पहचान कर बताइए इस सप्ताह मैं ढिंगरा साहब की पुस्तक में से कुछ नहीं ला रहा हूं इस हफ्ते के बाद मतलब कुछ और कहाँ सी बातें हैं जो कि मैं ढिंगरा साहब की पुस्तक में से आपको पढ़कर सुनाऊंगा और हम लोग उसके बारे में और चर्चा और बातचीत करेंगे तब तक के लिए तब तक के लिए आप अभी ये ना कहिए थोड़ी सी बात हम भी कहना चाहेंगे अगर समय सर्कुलर हो जाए तो क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि जब-जब आपको एक्सरसाइज करनी थी खाने पे कंट्रोल करना था वो करके बिना सर्जरी के अपना वजन कम कर लेते? क्या आप ऐसा करते देखिए हमने अभी बात गलतियों को सुधारने की नहीं की ओ? अभी केवल व्यवहार में परिवर्तन की बात की है ओ? गलतियों को सुधारने के बारे में फिर बात करेंगे कभी वो तो पुनर्चक पुनर्जी पुनर्जन्म पुनर्जीवन की बातें आ गई ना ये तो केवल समय की चक्रीयता केवल आपकी आपकी गलतियों को सुधारने के लिए नहीं है या आपके व्यवहार को सुधारने ओ, के ओ, ओ, लिए है हमने गलत समझा ओ टाइम मशीन चाहिए अगली बार के लिए ओके चलिए साहब तो देखिए अभी ही हमारी बातें कहाँ से कहाँ पहुँच गई तो फिर विचार करेंगे और अगले हफ्ते आपसे फिर मिलते हैं फिर बातें करते हैं तब तक के लिए आज्ञा दीजिए हमारी ओर से नमस्कार और आभार उसके साथ में विदा धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार मेरे मेरे साथी जैसे दीपक मती मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं हक दुम के भी निशान दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ